आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल आपके साथ है। दोस्तों, आज हम करते हैं कुछ पढ़ाई की बातें टीबीएससी पाठ्यक्रम में कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में पाठ 12 के रूप में संकिल है कहानी कंचा दोस्तों इसी कंचा कहानी को हम एक कविता के रूप में यहां पर सुनेंगे। इस कहानी के लेखक हैं टी पद्मनाभन। इन्होंने बाल जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से एक बालक अपने खेलने के सामान बाकी अन्य चीजों से ऊपर रखता है और किसी भी कीमत पर उसे खोना ही नहीं चाहता तो आइए इस कहानी को सुनते हैं एक कविता के माध्यम से एक था अप्पू, एक था अप्पू गोल मटोल कप्पू अपनी ही दुनिया में वो रहता था हरदम सपनों में खोया रहता था रंग बिरंगे कंचे उसको प्यारे थे नीले लाल गुलाबी रंगों से सजे वो तो सारे थे कक्षा में जब सारे बच्चे कक्षा में जब सारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाते थे अब वो भैया कंचों में खो जाते थे मास्टर जी की आवाज से ऊंची मास्टर जी की आवाज थी ऊंची क्योंकि कक्षा में हो रहा था शोर अब था कंचो का जोर धीरे धीरे धीरे धीरे रुचि से सब पढ़ने लगे आवाज धीमी कर मास्टर जी उनमें ज्ञान की मूरत गढ़ने लगे पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते ध्यान गया अप्पू की ओर अप्पू ने तो थामी थी सपनों की डोर सहसा सहसा अप्पू को आवाज लगाई अप्पू, अरे ओ अपू क्या कर रहे हो कहा खोए हो तुम सहसा अप्पू को आवाज लगाई कल्पना लोग से यथार्थ की सैर कराई फिर भी कंचों की जादूगरी ऐसी छाई फीस के पैसों की कंचों पर बलि चढ़ाई छुट्टी हो गई चला वो घर की ओर छुट्टी हो गई चला वो घर की ओर हाथों में थामे कंचों की पोटली की डोर एक आएक, एक आएक सड़क पर थे बिखरे कंचे अपू के चेहरे पर थे बिखरी मुस्कान ड्राइवर अप्पू को देख हो रहा था हैरान न किसी से वास्ता न किसी से काम अप्पू भैया ने किया केवल अपना ही काम घर आकर मां को सारा हाल बताया मां ने दुलार दिखाकर गले लगाया ऐसे थे हमारे प्यारे अपू जी कोल मटोल गपू जी ऐसे थे हमारे प्यारे अपू गोलमटोल, गप्पूजी, गोल मटोल गपू जी हाँ गोल मटोल ऐसे थे हमारे प्यारे अपूजी तो दोस्तों ये थी कंचा कहानी से निकली एक नई कविता कंचा कहानी को कविता में रूपांतरित किया था आपके ही दोस्त भारती परिमल ने तो इसी तरह से नई नई कविताओं के साथ नई नई रचनाओं के साथ मुलाकात होगी फिर कभी फुर्सत में